газами на مدينه ولات فاطنال जल्द्युतितनुरुणाजने तंत्र का निर्माण है, तूने कटी सरसरसरसी तंत्र तंत्र का नाम बांध दे। म में सभा आते रहे सारी प्रजा वहां इकट्ठे हुई थी भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के पीछे पीछे सीता जी आए सीता जी की जय हो सीताजी की जय हो उस ध्वनि से आकाश में वाल्मीकि जी ने सब के बीच में बड़ी सभा में वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो राम ये रहे सीता इनके पातिव्रत धर्म में कहीं किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है ये शीघ्रता है इन्होंने धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया है और कहीं पाप ने इनका स्पर्श नहीं किया है शुभ्रता धर्मचारिणी अपापा बल्कि अपराध किया हो तो तुमने किया ऐसी पविव्रता को तुमने मेरे आश्रम के साथ त्याग दिया आदमी जब लोह बस या भय बस कोई काम करता है तो उसमें गलती हो जाती है निर्भय रहकर लोगों से डरे बिना और निर्लोभ रहकर निर्भय और निर्लोभ जो कर्म होता है वो बिल्कुल पवित्र होता है परंतु रामचंद्र तुमने भयभीत होकर सीता का त्याग किया लोकापवाद भी नया राम महा तुमने निष्पात सीता का परित्याग लोकापवाद के डर से कि दुनिया क्या कहेगी क्या कलंक लगेगा सीता का परित्याग इतने बड़े मंगल में गंगो मंगल जनक नंदिनी सीता अपना प्रत्यय अपना विश्वास दिलावेंगे तो अब तुम इनके लिए अनुज्ञा दो ये सीता के दोनों पुत्र हैं गुणवा पैदा हुए हैं और ये दुर्भर्ष हैं इनको कोई युद्ध में पराजित नहीं कर सकता ये मैं तुमसे सच सच बोलता हूं सत्य में तथ्य सब है ना संस्कृत का इसको अंग्रेजी बाबू लोग भी बोलते हैं थोड़ा दिमाग रहा ये तथ्य है सुख लेके ऐसे ही कोई सब्जन थे अरे तो। उदाह तो राम जी का ही है <laughs> तो मैंने सुना प्रेम के उच्चारण ऐसा होता है तो सुन में का ही मैं है तुम्हें सत्य सत्य सत्य तुमसे बोलता हूं पूर्वक सीता शपथ करेंगी बाद में मैं शपथ करता हूं पहले मैं प्रतीता का दसवां पुत्र हूं रामचंद्र और अंतम न नुक्तम मैंने कभी अपने जीवन में अमृत कहा हो इसकी मुझे कोई स्मृति नहीं है अनजान में इका अर्थ है कि अनजान में यदि कभी झूठ बोला गया हो तो बोला गया हो लेकिन जानबूझकर के मैंने कभी झूठ नहीं बोला है ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं और बहुत बरसों तक मेरे साथ इन्होंने तपस्या की है मैंने तपस्या की है बहुत तपस्या तो यदि जानकी जी में कोई भी दोष हो तो मेरी तपस्या व्यर्थ सावधान रहो नोपा सीयाम पदम तस्या दुष्पेयम यदि मैथिली यदि ये मैथिली मिथिलेश कुमारी जानकी यदि दुष्का होए तो मुझे अपनी इतनी लंबी तपस्या का फल न मिले अब तो सीता जी के सौगंध की शपथ की कोई जरूरत ही नहीं गई ऐसा वातावरण बना दिया वाल्मीकि ने अयोध्या नगर के और अयोध्या जनपद के भगवान श्री रामचन्द्र के राज्य के जितने लोग थे वो वाल्मीकि जी पर तो बड़ी श्रद्धा रखते थे लोगों का मन ही बदल गया क्षण भरों में क्षण भर में क्षणों में मन बदल गया श्री रामचंद्र अब जनता की आवाज में बोलने लगेगा और तो जब सबका मन बदल गया तो राम जी अलग कैसे बोले असल में सबका मन ही राम का मन है बोले हे महाप्राज्ञ आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही ठीक है अब मुझे विश्वास दिलाने के लिए और कुछ नहीं करना है मुझे पूरा विश्वास हो गया लंका में भी जानकी जी ने मुझे विश्वास के लिए शपथ किया था देवताओं के सामने तो मैंने सचमुच आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक है लोगों के भय से अब आप सती का परित्याग कर दिया तो मैंने ये जो सीता का परित्याग किया ये मेरा अपराध है श्री राम रामचन्द्र ने कहा ये मेरा अपराध है अपराध शब्द का प्रयोग नहीं है मूल में सीता मया परित्यक्ता भवान तख्त अंत उम्र आप उसको क्षमा करें हुआ न एक तो कहते हैं कि मैंने सचमुच लोगों के डर से ये जानते हुए कि सीता जी निष्पाप हैं ईटा परिचय दिया था तो सीता जी को निष्पाप जानते हैं और लोगों के दर से छोड़ते हैं तो अपराध की स्वीकृति तो स्पष्ट हो गई और बाद में क्षमा मांगते हैं मैं ये भी जानता हूं कि ये दोनों कुश और लौ मेरे ही पुत्र हैं तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये जो शुद्ध सीता है परम पवित्र इनके प्रति हमारा सच्चा प्रेम हो रामचंद्र भगवान ने इसे कहा शुद्धायाम जगती मध्य सीतायाम प्रीति रत्सु में मेरा प्रेम सीता से हो अब देवताओं को मालूम पड़ गया कि श्री रामचंद्र का अभिप्राय क्या है सबके सब देवता बड़े उत्सुक होकर के आगे आगे ब्रह्मा जी को करके हजारों वहां आये और प्रजा आनंद में भर कर उछल उछल करके देखना चाहती थी कि श्री जानकी जी क्या करती हैं रेशमी वस्त्र पहन करके सीता जी आई उत्तर मुख से खड़ी हो गई उनकी दृष्टि नीचे की ओर थी और हाथ जोड़े हुए थे और उन्होंने ये बात सबको सुनाकर करी रामादनीम दा हम वई मनता पीन चिंत कथा में धरणी देवी विवरम दाकुमरहे वाल्मीकि रामायण में दो श्लोक हैं और धरणी देवी की जगह माधवी देवी पाठ है श्लोक यही है जिसमें धरणी देवी है उसमें माधुरी देवी है श्री जानकी जी ने कहा कि मैंने अपने मन से भी किसी भी पुरुष का चिंतन राम के सिवाय दूसरे किसी भी पुरुष का चिंतन मैंने मन से भी नहीं किया है यदि ये मेरी बात सच्ची है तो पृथ्वी देवी हमें मार्ग दे दें जिबर दे दें दे, दिल दे दें जिससे मैं सबके सामने धरती में दस जाऊं इस प्रकार जब सीताजी ने शपथ किया तो एक बड़ा भारी आश्चर्य हुआ भूतलाद दिव्य मतर्थम सिंहासन मनोत्तम नागेन्द्र चौ दिव्य देहैरभिप्रभम भूदेवी जानकी दुर्व्याृहवा स्ने संयुता स्वागतम शामुवासई नाम आसने सम्यवेदय उस समय ही आश्चर्य हुआ महान आश्चर्य हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ बड़े बड़े सर्प उस सिंहासन को धारण किए हुए थे उनका शरीर भी दिव्य और वो सिंहासन सूर्य के समान चमकता था देवी ने दोनों हाथ से जानकी जी को पकड़ लिया बड़े स्नेह से और स्वागत किया स्वागतम ताम स्वागतम स्वागतम कहकर जानकी जी को दोनों हाथ से पकड़ के सिंहासन पर बैठा लिया जब सिंहासन पर बैठ गई और वो सिंहासन नीचे की ओर धंसने लगा पाताल की ओर धंसने लगा तो आकाश से स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगी सीता जी पुष्पुष्प वृष्टि से ढक गई साधु साधु जय हो जय हो की बड़ी दिव्य ध्वनि हुई अंतरिक्ष में देवता लोग जानकी जी की प्रशंसा करने लगे अंतरिक्ष में भूमि में जितने भी चराकर प्राणी हैं सावर जंगम में जितने बड़े बड़े बानर हैं सीता का शपथ सुन करके सब सबसे सब व्याकुल हो गए कोई चिंता से ग्रस्त हो गए कोई ध्यानपरायण हो गए कोई राम की ओर देखने लगे कोई सीता को देखकर बेहोश होने लगे दो घड़ी तक तो जैसे वहां किसी को कुछ समझे ही नहीं कि हमको क्या करना चाहिए मुहूर्त मात्रम तत्सर्बम सूक्ष्मी समेतनम चिंता प्रवेशनम दृष्टवा सर्वम सम्मोहितम जगत हो का ये भूमि प्रवेश देख करके सारा जगत जैसे सम्मोहित हो गया हो सम्मोहन से बसीभूत हो गया हो संपूर्ण जगत अचेतन हो गया हो भगवान के दो पत्नी मानते हैं एक भूदेवी और एक श्रीदेवी और रामानुष संप्रदाय में एक तीसरी नीला देवी ही मानते हैं तो गोदा गोदा अंबा का ही नाम नीला देवी है तो ये देवी भगवान श्री रामचंद्र को आनंदित करने के लिए जब भगवान भूपति के रूप में प्रकट हुए पति के रूप में प्रकट हुए तो लक्ष्मी ने अपने को रुक्मिणी बना दिया द्वारकापति नगरपति कुरपति और जब भगवान श्री रामचन्द्र राजा के रूप में प्रकट हुए तब भूदेवी ने अपने को सीता बना दिया असल में जिस वस्तु का तत्व के साथ संबंध नहीं होता है वो वस्तु भगवत ज्ञान में मददगार नहीं होती तो ये श्री जानकी जी का जो भूदेवी के द्वारा लीला सम्भरण है ये सत्ता मात्र जो भूदेवी है पृथ्वी है उसके साथ भगवान रामचंद्र का संबंध प्रकट करने के लिए है राम तो सब जानते थे उनके लिए इस कार्य का बड़ा भारी महत्व था परंतु ये दुख से अजानन निव सुसोच जनक आत्मजान अब तो वो जानकी जी के लिए व्याकुल हो गए सबके बीच में ब्रह्मा ने ऋषियों ने रामचंद्र को समझाया उनको ऐसा लगा जैसे मैंने कोई स्वप्न देखा हो दैवा जैसे स्वप्न से जाग गए हो और बाद में जो काम करना चाहिए कर वो करने लगे उन्होंने सब ऋषियों को सब ऋषियों को वहां से वापस कर दिया और उनको धन रत्न आदि जो है वो दिया असल में मनुष्य को शोक में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए जो अपना कर्तव्य हो उसको पालन करना चाहिए अब सब को संतुष्ट करके धन रत्न दे करके खुश और लव को रामचंद्र भगवान ने साथ ले लिया और अयोध्या में आ गए तब से भगवान श्री रामचंद्र सगादी रा सर्व सर्वभोगेश सर्वदा आत्मचिंता परो एकांते एकांत समुपास्थित से, से रामचंद्र भगवान किसी भी वस्तु का ज्यादा ध्यान नहीं करते थे भोग मिले कि नहीं मिले अपने स्वरूप में ही मगन रहते थे और नित्य एकांत में रहना ही पसंद करते थे एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जब एकांत में जान कर रहे थे तो जी उनके पास आये ज्ञावा नारायण देव कौसल्या प्रियवादिनी भक्तिया प्रसन्न तम प्रणता प्राहधी प्रियवादिनी कौशल्या प्रियबादिनी जानती हैं कि श्री राम साथ नारायण है दशरथ को तो मालूम नहीं था दशरथ के सामने भगवान नारायण के रूप में नहीं प्रगति हुए कौशल्या के सामने भगवान नारायण के रूप में प्रगट हुए ये मन और बुद्धि का यही अंतर होता है मन प्रेम करता है मन में भावना होती है और बुद्धि अनुमान गर्भिणी होती है तो बुद्धि भगवत ज्ञान में निपुण होती है और मन भगवत भाव में निपुण होता है दशरथ जी भावना प्रधान व्यक्ति हैं और कौशल्याजी प्रज्ञा प्रधान व्यक्ति हैं। तो दशरथ जी ने तो कही दिया था कि सुत विषय तव पदरथी हो मोही बर्व मूढ़ कह ही कि तो भले कोई हमको मूड कहे हम तो तुमको बेजयी समझे ये मन हुआ परंतु कौशल्या जो थी तब वो तो परमात्मा के रूप में राम को जानती थी बड़ी भक्ति से उनके पास आई और आनंद में भरकर उन्होंने राम को प्रणाम किया उनके सामने सिर झुकाया और प्रसन्न राम से सदा प्रसन्न राम से उन्होंने निवेदन किया रामत्वम जगतामादि आदि आदि मध्यांत वर्जित परमात्मा पूर्ण पुरुष ईश्वरः मे गर्भगृह मम पुण्यतिरेकता अवसाने म्यो भूद्रभूतम नाद्याप्यबूध कृष्णंधो निवर्तते ज्ञानं इदानीमें यथा निवर्तकम यहासेपूया तथा बोधयम प्रभो कौशल्याजी ने कहा कि राम ये कुशल बुद्धि है कुशल कौशल कौशल्या कौशल्या ने कुशल बुद्धि ने ऐसे समझो रामचंद्र से कहा कि हे रामचंद्र तुम जगत के आदि है और तुम्हारा आदि मध्य अंत नहीं है आप जगत की आदि यदि कहीं सातवें आसमान में ढूंढने जाए या महापाताल में सातवें पाताल में ढूंढने जाए तो जगत की आदि नहीं मिलेगी और फिर लोग कहेंगे भाई समझ में नहीं आता है इसलिए कुछ न कुछ मान लेना पड़ता है तो समझी का काम पहले ही किया जहां नहीं घूमना चाहिए वहां घूमने गए संसार का दिक में और छोर कभी मिल नहीं सकता अच्छा बोले काल में कहा शुरू होती है दुनिया हम आदि में पहुंचेंगे अतीत का अतीत का ही आदि पकड़ेंगे और भविष्य का अंत पकड़ेंगे ये देवकुशी की बात है हो ये दर्शन जगत में दार्शनिक जगत में इस बात को देवकुशी मानी जाती है जिसको आज कल के वैज्ञानिक लोग बड़े प्रेम से जिस पर विचार करते हैं भूत की आदि कभी किसी को मिल नहीं सकती भूत हो माने पिछली बार उसका कहा शुरूआत वहां कहा शुरुआत हुई उसके पहले, उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले मरो कभी कुछ मिलेगा नहीं और भविष्य का अंत कहाँ मिलेगा जब भविष्य कब जाके समाप्त हो जाएगा तो भविष्य का अंत भी कभी नहीं मिल सकता बात को जन्म की जाने पूछ तो नारायण आदि ढूंढने की एक जगह होती है और उसको महात्मा लोग जानते हैं वही महात्माओं से सीखने की वस्तु होती है कि आखिर हम जगत की आदि को कहाँ ढूंढे तो जहां तुम्हारी इंद्रियों की आदि है जहाँ तुम्हारे मन की आदि है जहाँ तुम्हारी बुद्धि की आदि है जहाँ तुम्हारे स्वप्न की आदि है जहाँ तुम्हारी सुसुक्ति की आदि है जहाँ जागृत की आदि है माने आदि का पता अगर लग सकता है तो अपने आत्मा में आदि का पता लग सकता है सारे जगत की आदि कहाँ है जहां से जगत मालूम पड़ता है तो इसलिए जो जगत के आदि को अंत को ढूंढना चाहते हैं उन्हें आत्मानुसंधान करना पड़ता है उन्हें विमान पर चढ़ के न बैकुंठ की ओर जाना पड़ता है जगत का आदि ढूंढने के लिए और न किसी जहाज पर चढ़ के नीचे की ओर न तो नीचे की ओर जाना पड़ता है असल में जहाँ अपना आपा है वही इंद्रियों की आदि है वहाँ मन की आदि है वहाँ वहाँ बुद्धि की आदि है शंकराचार्य भगवान ने आत्मा रामो विराजते वही जगत की आदि है तीर्थवा मोहारणवम हत्वा काम क्रोधा विराक्षसा शांति सीता समाजुक्त आत्मा रामो विराजते मोह का समुद्र पार करना पड़ता है कामक क्रोधादि राक्षसों को मारना पड़ता है तब शांति की सीता से युक्त भगवान आत्मा राम का दर्शन होता है वही आदि है और उनका माने आत्मा का आत्मा राम का परमात्मा का न आदि है न मध्य है न अंत है जिसकी आदि होगी वो जन्मने से पहले नहीं होगा और जिसका अंत होगा वो मरने के बाद नहीं रहेगा और जिसका आदि अंत होगा उसका मध्य जरूर होगा यही तो गणित की प्रक्रिया है ना जिसका आदि और अंत होगा उसका मध्य भी जरूर होगा तो परमात्मा वो परमार्थ सत्य है कि न उसकी आदि है न मध्य है न अंत है परमात्मा पर पूर्ण पुरुष ईश्वरा परमात्मा परमात्मा माने जैसे हम लोग बोलते हैं ना परम मधुर मधुरता की पराकाष्ठा को क्या बोलेंगे परम मधुर ऐसे ये जो आत्मा है हर शरीर में अलग अलग अलग अलग मालूम पड़ने वाला इसके अलगाव को छोड़कर आत्मा का जो परम स्वरूप है उसको परमात्मा बोलते हैं और आनंद कभी आता कभी जाता ये समाधि सुसुप्ति में जो आनंद है वो आते और जाते हैं कोई विषय भोग से होता है कोई ध्यान से आनंद होता है कोई समाधि से आनंद होता है ये बोले भाई जहां आनंद की पराकाष्ठा है जो आनंद में कोई भेद नहीं है उसका नाम है परमानंद पूर्ण परमेश्वर ईश्वर कौशल्या माता ने कहा कि तुम मेरे गर्भ से पैदा हुए हो ये मेरे पुण्यों का फल है अब हमारे अंत का भी समय हो गया है कौशल्या ने कहा कि अब हमारे जीवन का अंत आ रहा है परंतु राम नाद्या बोध ज कृष्णो भव बंधो निवर्तते ये वो कौशल्या बोल रही है वो कौन जिनके सामने चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए थे अग्नि देवता ने जिनको हविष्य दिया था है? और जिनको क... श्री रामचंद्र ने अपना विराट रूप भी दिखाया था यहां वहां दुई तो बालक देखा अपना विराट रूप भी दिखाया नारायण रूप भी दिखाया नारायण रूप से प्रकट हुए और विराट रूप का बीच में दर्शन हुआ और जिनका दूध पिया भगवान श्री रामचंद्र ने जिनकी गोद में रहे वो कौशल्या माता बोल रही हैं नाद्याप्यबोध ज कृत्नो भवबंधो निवर्तते अज्ञान से पैदा होने वाला भव बंधन पूरी तरह से अभी हमारा निवृत्त नहीं हुआ नाद्याप्यबोध ज कृत्नो भवबंधो निवर्तते ये अज्ञान क्या है कै श्री चंद्र के प्रति जो अतिशय प्रेम है ना ये प्रेम ही अपने आप को ढक देता है राम को राम को तो रखता है परंतु अपने आत्मा को ढक देता है तो एक अंश में अज्ञान रहा और एक अंश में ज्ञान रहा माने पूरा अज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ तो इधानीमें ज्ञानम भवबंध निवर्तकम जथा संक्षेप तो भूयात तथा बोधय विभो कौशल्याजी ने कहा कि हे प्रभु अब भी बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ मरने का समय आ गया तो क्या हुआ अब भी ये भाव भावबंध निवर्तक ज्ञान हमको हो जाए आ, ऐसी कृपा हमको करो जथा संक्षेप तो थोड़े में बताओ और हमको भाव बंधन को मिटाने वाला ज्ञान हो जाए निर्वेद निर्वेदवादिनीम एवं मातरम्मा त्रिवत्सलह दयालु प्राह धर्मात्मा जरा जर जरिताम सुभाम कौसल्या जी तो बुढ़िया हो गयी थे जब इस तरह बैराग्य की बात को तो कहने लगी तो अपनी माता के परम प्रेमी श्री रामचंद्र जी के हृदय में बड़ी दया का उदय हुआ और उन्होंने समझाया मार्ग श्रयो में अप्रोक्ता पूरा मोक्षाप्ति साधका कर्म जोगो ज्ञान जोगो भक्ति जोगश्च भक्तिर विभिध्य मात त्रिविधा गुणभेदता स्वभाव जस्य जस से नस्य भक्तिर विभिध्य ये श्रीमद्भागवत के कुछ थोड़ा सा ग्यारहवें का एक दो श्लोक लेकर ग्यारहवें स्कंद का और कुछ तीसरे स्क का श्लोक लेकर तो ये प्रसंग बनता है श्री रामचंद्र जी ने कहा कि माता मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए पहले तीन मार्ग बताए हैं एक कर्म कर्मजोग है दूसरा ज्ञान जोग है तीसरा भक्ति जोग है मार्ग कहते ही परमार्थ की एकता सिद्ध हो जाती है मार्ग तीन है इसका अर्थ ये नहीं होता कि गंतव्य तीन है गंतव्य तो एक ही है मार्ग तीन है और ये हमेशा से है तो इसमें जो भक्ति मार्ग है वो गुण भेद से तीन तरह की होती है जिसका जैसा स्वभाव होता है वो वैसी भक्ति करता है कई लोग मरा जस्तु हिंसा समुदेश्य दम भम्मा तर्ज में भेद दृष्टिष्ट सममी भक्तों में तामस स्मृता खलाभि संधिर्भोगी धन कामो यशस्तथा अर्चा दौ भेद बुद्धियामाम पूजय ततु राजसहा कई लोग तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भजन करते हैं भगवान की भक्ति तो करते हैं पर दूसरे को छोटा बनाने के लिए करते हैं हिंसा उनकी दृष्टि में हिंसा है कहीं अपना बड़प्पन दिखाने के लिए करते हैं जो गुण अपने में नहीं है वो गुण अपने में दिखाने के लिए करते हैं और कई लोग ये हमसे आगे कैसे बढ़ा जा रहा है क्या मास्तर की दृष्टि से भक्ति करने के लिए आते हैं उनके मन में भेद दृष्टि है ये पराया है हम पराये हैं उनके मन में क्रोध बना हुआ है तो ऐसे लोग भजन करते हैं तो उनको तामस कहते हैं और लोगों को दूसरे की उन्नति नहीं होती है ऐसी रुचि के लोग भी होते हैं वो दूसरे की वृद्धि नहीं देख सकते कहते हैं कि एक भक्त पर देवता प्रसन्न हुआ कोई देवता था खुश हुआ तो उसने कहा कि भगत जी तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो लेकिन एक बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए कि तुमको जो मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा अब तो भगत जी तिलमिला अरे मैंने तो इतनी भक्ति की हमको एक गुना मिलेगा और हमारे पड़ोसी ने कुछ नहीं किया उसको दुगुना मिलेगा तो भगत जी सोचने लगे कि क्या वरदान मांगे तो बोले कि महाराज हमारे दरवाजे पर एक कुआं बन जाए। तो देवता ने कहा ठीक है एक कुआं तुम्हारे दरवाजे पर दो कुआं तुम्हारे पड़ोसी के दरवाजे फिर बोले कि महाराज भगत जी बोले कि हमारी एक आंख फूट जाए है ना? मतलब ये कि एक कुएं की जगह दो कुआं तो उनके दरवाजे पर हो गया और हमारी एक आंख तो बनी रहेगी उनकी दोनों फूट जाएगी तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो देवता दानी की भक्ति की जाती है वो भक्ति जो है तमोगुणी भक्ति है फलाभिन्धिर भोगार्थी धन कामो यशस्त था अर्चा दौधेद बुद्धियामा पूजयेत शतुराक्षसुराज फलाभिस भोगार्थी कोई फल की कामना है मन में भोग की इच्छा है धन की कामना है यश की कामना है ये श्लोक भी भागवत में थोड़ा हेर फेर करके आया हुआ है देवहूति कपिल देव के प्रसंग में अर्चा दौ भेद बुद्धियामाम पूजय चतुराज मूर्ति आदि में भेद बुद्धि से मेरी पूजा करता है कि ये अलग है और मैं अलग हूं और चाहता है धान जस या भोग या कोई भी फल चाहता है वो रजोगुणी भक्त है ये व्याकरण के महाभाष्य में एक वृद्धा तपस्वीनी की कथा है एक तपस्या करते करते एक माता बिल्कुल वृद्ध हो गई ये न सूत्र की व्याख्या में ये कथा आई है ना ना मुहने तो जब वृद्ध हो गई तब देवता उसके सामने प्रकट हुआ और बोला कि माताजी आपको जो चाहिए सो मांग लीजिए पर एक ही बार मिलेगा आपको दो नहीं मिलेगा तो माताजी ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि मेरे इसी शरीर का पोता और हाथी पर बैठ और सोने के कटोरे में दूध पी रहा हो और मैं अपनी इन्हीं आंखों से देखूं देवता ने कहा कि तेरी अक्कल हूँ इतने बढ़ी भैया माने जब बुढ़िया से पहले जवान होगी ब्याह होगा अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ है हैं अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ है ब्याह होगा तब बेटा होगा फिर बेटे के बेटा होगा और बेटा के पास हाथी होगा सोने का कटोरा होगा और तब तक ये जिंदा रहेंगी और अपनी आंखों से देखेंगे बोले बस एक बार मांगा और सब मांग लिया। इसे अभाव के लिए प्रत्यय करना है तो बोले कि अभाव के लिए तो ये प्रत्यय होगा हो ही होगा अभाव के अभाव के लिए होगा कि नहीं तो स्वयं भाष्य स्वयं महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि ने ये कहानी महाभाष्य के मूल में ही लिखी है है? अरे बाबा मांगने वाला पक्का है देने वाला बिचारा तो भूल भी कर बैठता है कला भी सन्दिर भोगार्थी धन कामों यशस्तता हमको फल चाहिए भोग चाहिए दान चाहिए जश चाहिए तो मूर्ति आदि में भेद बुद्धि से जो भगवान की पूजा है ये रजोगुणी है परस्मिन अर्पितम जस्तु कर्म निर्हरणा कर्तव्यमिति मिति वा कुर्जात भेद बुद्धिया सात्विका जो अपने कर्म को परमेश्वर में अर्पित कर देता है या कर्म के बंधन छुड़ाने के लिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है वो सात्विक भेद बुद्धि तो है परंतु वो सात्विक है भेद बुद्धि जहां रहती है वहां सात्विकता आ सकती है परंतु कर्म निष्काम होना चाहिए पर अस्विन नर्पितम बिल्कुल निष्कामता जो है वो तो हमने तो इस संबंध में सेठ जयदयाल जी से बहुत चर्चा की थी साधारण तो असाधारण दोनों तरह की चर्चा की थी हमारा ये कहना था कि जब तक मैं सुखी दुखी होता हूं सुख दुख का मैं भोगता हूं और मैं ही कर्म का करता हूं तो निष्काम कैसे हो सकता हूं हमारा सन 35 से सन 35 से ही शेठ जी से संबंध था उन्होंने कहा कि देखो जी ये निष्कामता जो है वो असली तो तभी होगी जब ब्रह्मज्ञान होने से कर्तापन भोक्तापन बाधित हो जाएगा लेकिन उसके पहले निष्कामता माने निस्वार्थ कम से कम आदमी काम करे साधक काम करे तो अपने स्वार्थ की दृष्टि से तो न करे ना निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्य का पालन करे एक सज्जन ने देवता की आराधना की तो देवता उनके ऊपर खुश हुआ बोला बर मांगो तो वो बोले कि बर क्या मांगे जो हमारे मन में आवे सो तो पूरा हो जाए तो देवता ने कहा कि ऐसा तो ईश्वर का होता है ईश्वर के सब संकल्प पूरे होते हैं तुम्हारे तो मन में जो आवेगा सो तो कैसे पूरा होगा है उनका अच्छा कुछ तो करो बोले कि अच्छा जाओ तीन संकल्प जो तुम्हारे मन में आएंगे तो पूरे हो जाएंगे तीन संकल्प जी भगवान तो वहां से चले वहां से चले तो बड़ी धूप थी और खूब प्यास लगी हुई थी एक बगीचा मिला कुआं मिला पानी पिया थोड़ी ठंडी हवा लगी पत्थर पर लेट गए तो मन में आप मना बड़ा मजा आया बोले कि वो हो हम तो हमेशा ही यहां रहे तो बहुत अच्छा है तो चिपथ जय महाराज पत्थर से था अब उठे तो उठा ही न जाए तब ध्यान आया कह रहे ये तो मैंने गलती की हमारी पत्नी बड़ी बुद्धिमान है वो यहां होती तो हमको सलाह देती कि क्या करना चाहिए तो तुरंत पत्नी वहां आए गए तो पहला संकल्प तो उनका ये पूरा हुआ कि पत्थर से छिपक गए और दूसरा संकल्प ये हुआ कि पूरा हुआ कि पत्नी जी आ गईं अब पत्नी जी से उन्होंने सलाह की कि अब क्या करें हम तो फंस गए तो बोली अब तीसरा संकल्प ये करो कि इस पत्थर में से छूट जाएं <laughs> और बराबर हो करके <laughs> बिल्कुल गए से गए से वैसे ही लौट आयो है न तो ये कामना वाले जो लोग होते हैं उनको कुछ हाथ पांव, ऊपर नीचे कुछ सूझता नहीं है तो असल में कर्म कैसे करना चाहिए का अनेना विश्वात्मा भगवान प्रियताम, ये जो हम काम कर रहे हैं इससे विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो और जो कर्मों की जन्म जन्म की मैल हमारे अंतकरण में लगी है सो तो छूट जाए और ये तो हमारा कर्तव्य ही है इस दृष्टि से जो कर्म किया जाता है वो सात्विक होता है मद्गुणाश्रयणादेव मयंत गुणालय ये भी भागवत का ही श्लोक है थोड़ा शब्दों का भेद है अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर्था गंगाबुनोधौ तदेव भक्ति योग से लक्षण निर्गुण ही अहैत्य व्यवहता जाति जायते भागोत्मे से मदगुण श्रुति मेण मयि सर्वुहास मनो गतिर विच्छिना यहां गंगा भसुध लक्षण भक्तिणस््युदारहृत अहित्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तम वही प्रायः श्लोक वही है तो ये कहते हैं कि भगवान के गुणों का आसरा लो असल में हमारा जो मन है वो गुणावलंबी है तो भगवान कितने दयालु हैं कितने भक्त बत्सल हैं कितने प्रेम परबस हैं और गुणों का ज्ञान होता है चरित्र के ज्ञान से भगवान में वो चरित्र जब कहीं कहीं वो गुण देखने को मिलेगा जाता ना जब देखते हैं कि उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपने एक उंगली पर पहाड़ उठा लिया गोवर्धनधारी हो गए ये एक गुण है जब देखते हैं कि सुदामा अपने सुदामा मित्र को देखा और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलते पग धोए जब ये देखते हैं कि जटायु की धूर, जटान सौ झारी तो भगवान की ये दया देख करके ये दयालुता देख करके उनके गुण को देख करके मन में आता है कि ऐसे दयालु का भजन करना चाहिए कंबा दयालुम शरणम व्रजेमा ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किस दयालु का आश्रय लें तो भगवान के गुणों का आश्रय लेकर के अनंत जो गुण है सौशील्य बासल्य सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य वीर्यश भगवान में जो गुण ही गुण भरे हैं हाँ उन गुणों में आपने मानव मनोवृत्ति को अविच्छिन्न लगा दे जैसे गंगा जी की धारा जैसे गंगा जी की धारा समुद्र में गिरती है जैसे एक बर्तन में से तेल दूसरे बर्तन में गिरता है और धारा टूटती नहीं है ऐसी धारा टूटने न पावे बस भगवान भगवान भगवान भगवान आ, धारा बह गई भगवान की ओर धारा बह गई अविच्छिन्ना मनोवृत्तिर यथा गंगाबुनोध सदैव भक्ति योग लक्षणम निर्गुण सिमें सात्विक राजस्व तामस का भेद नहीं होता ये तीन गुणों से अतीत भक्ति योग का लक्षण है इसमें दो बात का ध्यान और रखने का है केवल तर्क वितर्क के आधार पर जो भक्ति होती है वो सच्ची नहीं होती है सामने वाले को तर्क करके सामने वाले को हरा दिया भक्त लोग हराए के भक्ति नहीं करते हैं और हार के भक्ति करते हैं ते जा भाई तेरी जीत हो गई सनातन तो गोस्वामी के जीवन में है जीव गो हाँ उन्होंने किसी को विजय पत्र लिख दिया कि जाओ तुम जीत गए। फिर जीव गोस्वामी ने उस आदमी को हरा के उस पंडित को हरा के वापिस ले लिया तब सनातन गोस्वामी बहुत दुखी हुए कि तुम हमारे शिष्य हो और दूसरे को पराजित करके दूसरे को हरा करके सुखी होते हो ये भक्त का ये भक्त का स्वभाव होता है तो तर्क वितर्क से भक्ति नहीं होनी चाहिए और वो तो सहज स्वभाव से होने चाहिए और दूसरे भक्ति में क्या होना चाहिए कि अहितु की माने किसी वजह से नहीं होनी चाहिए कारण से तो कारण शब्द का संस्कृत भाषा में दो होता है एक किस वजह से हुई और किस मतलब के लिए हुई कारण शब्द का दो अर्थ होता है हो। हेतु और प्रयोजन आप किसी से प्रेम करते हैं बात करते हैं तो किस कारण से करते हैं कोई बनावट है उसमें का नहीं इनसे प्रेम करेंगे तो हमको अमुक चीज मिलेगी है न अरे भाई ये बड़े धनी हैं, ये राजा हैं ये रईस हैं इनसे प्रेम करेंगे इनकी तारीफ करेंगे तो ये कभी उठा के मामूली सी चीज भी फेंक देंगे तो हमारे परिवार की गुजर बसर हो जाएगी है ना ऐसे होता है ना तो प्रयोजन है धनी से लेना इसलिए धनी से प्रेम करते हैं तो ये सच्ची भक्ति नहीं है वो तो जो चीज